गीता अध्याय गीता का सार श्लोक संख्या तीस से आगे तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारेदांत स्वामी श्लूपात इसको के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओं अज्ञानतिमीरां ज्ञान हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो अभी ये तीसरा श्लोक भगवान बोल रहे हैं इसमें अब तक जो भी सब बताया मुख्य पॉइंट था कि आत्मा कभी मरता नहीं है तो नहीं लेता है उसको यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में निष्कर्ष के रूप में आखिर में बता रहे हैं ये आखिरी श्लोक है ये इनका इसमें भगवान देह और देही शरीर और आत्मा के बीच अंतर कर रहे हैं देही नित्यम अब देहि नित्यम अवध्योम देहे सर्व भारत तस्मा सर्वाणी भूता नोचिर्हसी देही मतलब जो देह को धारण करता है जीवात्मा नित्यम हमेशा अवध्य जिसका वध नहीं किया जा सकता है वो अवध्य कहते अवध्य अयम दे सभी के देह में देह सर्वस्व सभी के देहों में भारत है भारत जो सभी देहों में जो देही है आत्मा वो कभी उसका वध नहीं किया जा सकता है वो अवध्य है तस्मात इसलिए सर्वाणी भूतानि, सभी जीवों के लिए न तुम शोची तुम्हारे तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है अब भगवान, आत्मा अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से युद्ध में उसके पिता भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंत क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं यद्यपि आत्मा अमर है किन्तु इससे हिंसा को प्रोत्साहन नहीं मिलता फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहरा जा सकता है सर्व स्व स्वेच्छा से नहीं। पर भी इसको निष्कर्ष जो भी हमने आज तक चर्चा की वो सब बता रहे हैं तो मुख्य पॉइंट इसमें यह है कि देह को बचाने भी तो बचेगा नहीं मरना उसका निश्चित है और आत्मा को मारने जाए तो मरने वाली नहीं इसलिए मुख्य चीज मृत्यु जन्म या देह नहीं है मुख्य चीज अपने कर्तव्यों का पालन करना इसलिए जो चीज आप कर्तव्य का पालन छोड़ने से शरीर को बचा नहीं सकते ना तो आत्मा को मार सकते तो इसलिए कर्तव्य का पालन मुख्य है वो करते रहना चाहिए अब वो कर्तव्य पालन में किसी की हिंसा करना भी लिखा है तब वो हिंसा करनी चाहिए अन्यथा हिंसा करने उचित नहीं तो अर्जुन के कर्तव्य पालन में हिंसा करना लिखा है तो इसलिए उसको हिंसा करनी चाहिए फिर आगे भगवान कहते हैं स्वधर्म अभी चावेक्ष्य निकम्पित अर्सी धर्मांुद्धा श्रेय क्षत्रिय न विद्य थे तो अभी तक जो भगवान कह रहे थे बार बार कि अपना कर्तव्य पालन करो क्योंकि शरीर को मारा नहीं जा सकता है या बचाया भी नहीं जा सकता शरीर को बचाया नहीं जा सकता आत्मा को मारा नहीं जा सकता इसलिए क्यों इस मृत्यु के भय से तुम कर्तव्य छोड़ रहे हो तो अभी भगवान वो कर्तव्य के आधार पे अभी सब बता रहे हैं अभी तक तो भगवान ने आत्मा और शरीर अलग अलग है उस विषय में बताया उसके आधार पे बताया अभी भगवान कर्तव्य के आधार पे बता रहे हैं कि क्यों युद्ध करना चाहिए तुम्हें तो स्वधर्मम अपनी च अवेक्ष्य अवेक्ष मतलब देख करके यहाँ विश्लेषण करके स्वधर्म का भी यदि तुम विश्लेषण करो तुम्हारे अपने स्वधर्म का विश्लेषण करो तब भी तुमको न विकम्पित उमर हसी तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है या संकोच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय से नद्यते क्षत्रिय के लिए धर्मयाद ही युद्धा श्रेय अन्य धर्म युद्ध में लगने से बेहतर और कोई भी अवस्था क्षत्रिय के लिए नहीं है कि धर्म युद्ध में लगने का उसको मौका मिल रहा है धर्मयाद ही विद्यते क्षत्रिय अच्छा मौका और है ही नहीं क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है अतः अच्छा तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है भी तुम्हारा से यदर् देखे तो भी तुमको संकोच करने की आवश्यकता नहीं धर्म के आधार पर इसी क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है भगवत गीता को इतना नीचे रख रहे हो आप इतने ऊँचे हो महान हो आप भगवान श्री कृष्ण तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के चार वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है कौन कौन से चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो द्वितीय वर्ण है क्षत्रिय छत ख्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ क्षत क्षति बोलते हैं ना शत का अर्थ है चोट लगना या खाना है जो भी जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है जो क्षति होने से किसी की रक्षा करे उसको क्षत्रिय कह, कहते हैं त्रायते रक्षा प्रदान करना प्राण ना बोलते हैं ना रक्षा प्रदान करना उसको कहते हैं तो क्षत्र त्रायते क्षत्रिय जो चोट से रक्षा करते हैं क्षति होने से रक्षा करते हैं जो उनको कहते हैं क्षत्रिय क्षत्रियो को वन में आखेट करने के का प्रशिक्षण दिया जाता है मतलब पशुओं पशुओं को मारना का शिकार करने के माध्यम से उसको उनको मारने का प्रशिक्षण दिया जाता है गाय को, को थोड़ी नए तो क्या तो। तो क्या जाना मारना है किसी को तो पूरा प्रश्न पूछो ना गाय चरा रहा हो तो तो दूध पी लो दूध दूध मैं तो कुछ ना, दे ना, सकता पूरा बोलो ना बोला जाना होगा जाना होगा अरे ये घूम के इससे कुछ रिलेटेड आखे मतलब शिकार करने का गाय गाय गाय तो तो तो तो नहीं नहीं को को थोड़ी मारेगा मारने की बात तो तो गा कर कर जाना है है देखेगा ना निकल जाएगी तब तो चला जाएगा तो शिकार है, दूसरा शिकार ठीक दूसरा करने का पांडु महाराज गए मुझे पता नहीं क्या है कहानी वो, वो कौन ना ना तो तो थे मिल गया जो विशेष कंडीशन तो इसलिए क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है भरत महाराज बिना तलवार के हाथ से लड़ते थे शेर शेर शेर के साथ। की? आ, दुशन, दुशन के शेर के साथ साथ भरत भरत भरत महाराज महाराज की की की दुष्यंत दुष्यंत पुत्र हाथ से से लड़ते मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग जाती है आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं आप भी क्षत्रिय राजाओं हो उस महल में जाके देखते है उस समय सब ये सबके काटे हुए सिर ऐसे वो प्रदर्शित करते हैं शेर के वो वो दिखाता है कि क्षत्रिय तो लोग, लोग जंगल में मारने की ट्रेनिंग लेते थे क्योंकि मनुष्य को तो मार करके ट्रेनिंग नहीं ली जा सकती इसलिए उनको अनुमति थी शिकार करने क्षत्रियो को कि मनुष्य को कैसे मारो क्यूँकी वो मारने के लिए आपको क्रूर होना पड़ता है केवल जोश नहीं चलेगा जोश तो बहुत भर दिया आपको प्रवचन दे करके और म्यूजिक बजा करके लेकिन जैसे ही किसी एक को मारने गए खून देखा हो तो उधर ही बेहश हो जाएगी उसकी ट्रेनिंग होगी उनकी नदियाँ पहले पहले जो राजा कर रहे उनकी नदियाँ बह रही है और उनको इतने भी फर्क नहीं पड़ रहा है की उनका हाथ हिल भी नहीं रहा है तो कांप नहीं रहा है नहीं तो से चला रहा है ये सोच ही ही नहीं नहीं कि खून की कुछ है नहीं। उससे भी ज्यादा उनको तो वो सुंदर लगता वर्नन या बात है वर्णन आता है ना भीष्म देव वर्णन करते तो भगवान श्री कृष्ण के आ, मुख पर खून भरा पड़ा है और कितने सुंदर लग रहा है उनको तो ये सौंदर्य है उनके लिए क्षत्रियों तो के लिए केवल कापना ही नहीं डरना ही नहीं है तो उनके लिए सौंदर्य उनको तो सौंदर्य लगता है होता है उनको कठोर साहसी होते हैं सोती है नहीं तो कोई क्षत्रिय अपना ही सिर काट करके दूर कैसे फेंक सकता है क्या कौन कौन था सिख में ही कोई था। लोगों में कोई था आ, वो, आ, वहाँ था था था लोगों नहीं पिता पिता पिता या आपने तो कुछ और बताया थे या फिर आपके पिताजी क्या बोलते से बात दादा अपना सिर काट करके फेंकना कैसे तो। पहले तो अपना सिर काटना ही बड़ी बात है और काट करके उसको फेंकना ये तो कैसे संभव है मतलब इतना जोश था कि सिर कटने के बाद मरने के बाद भी हाथ चल रहा था जब तो पह, पहले उसके वो फेंक दिया महाभारत में यह है तो की ये है जोश्रिया ऐसा ही नहीं आ जाता ऐसा ही नहीं आ जाता है उसको उसका प्रशिक्षण होता है इनका अनिवार्य इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है राजनीति में अहिंसा कूटनीति का चाल हो सकती है किन्तु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रहे राजनीति में हो सकता है कि कोई अहिंसा हिंसा कर रहा हो लेकिन वो एक चाल होती है कूटनीति होती है वो कोई सिद्धांत नहीं होता है कि अहिंसा के आधार पे आप कुछ निष्कर्ष निकालो नहीं हो सकता है मैं, या मैं अभी जैसे गांधी जी ने अहिंसा का नारा लगा करके क्या था उसका ध्यय क्या था कि अहिंसा से आजादी मिल जाएगी हिंसा से क्या हो वो प्रयास कर रहे थे कहने तात्पर्य है कि हिंसा जैसा दिखा करके लोगों को भड़का दो वो लोग हिंसा करेंगे इसलिए आपको अपना काम हो जाएगा हो जाएगा? क्यासे? कुछ ना कुछ राजनीतिक चाल कैसे अभी जान दीजिए अहिंसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे, कर रहे हैं अहिंसा मान लीजिए कर रहे हैं तो वो लोग तो लाभ उठाएंगे मार देंगे अहिंसा वालों को तो अभी गांधी जी साधु आदमी है ऐसा लोग समझते हैं ठीक है उसको मारा अहिंसा कर रहा उसको मारा तो फिर सब लोग मिलकर के आपको मार देंगे अहिंसा कर रहा है? उसको कुछ चाहिए ठीक है गांधी जी को मान लीजिए ठीक है और अहिंसा कर रहे हैं, हाँ। रहे हैं। नहीं मार मैं किसी को नहीं मारूंगा लेकिन मुझे ये चाहिए खाऊंगा नहीं, खा नहीं पीऊंगा नहीं कुछ भी नहीं करूंगा मुझे ये दे दो आमरणा अमरणा तो अभी जो सत्ता में है जिनके सामने वो अहिंसा कर रहे हैं वो यदि हिंसा कर दे गांधी जी को मार दे तो बाकी सब लोग जो गांधी जी की तरफ है वो लोग हिंसा करने वाले हैं उन्होंने अहिंसा का व्रत नहीं लिया <laughs> इसलिए उन लोगों से डर के इसकी बात माननी पड़ेगी इसको बोलते अहिंसा का उपयोग राजनीतिक कारण के लिए बाकी अहिंसा कोई सिद्धांत नहीं है यदि हिंसा के साथ आहीं... यदि अहिंसा हिंसा के साथ जुड़ी नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला तो कहने का तात्पर्य वो सिद्धांत की तरह तो कभी उपयोग नहीं हुआ इसलिए जो व्यक्ति जो पॉलिटिशियन ये सोचता है कि अहिंसा को सिद्धांत की तरह ले तो वो समस्या में पड़ जाएगा वो राजनीति सही नहीं है पीछे जो हिंसा हिंसा करेंगे ही ना क्यों नहीं करेंगे <laughs> को मारते हो <laughs> करो उसने तो अहिंसा का व्रत ले रखा था किसने सामने वाले ने तो अहिंसा का व्रत ले रखे तुम लोगो ने जाके उसको मार दी अभी उसकी लाश हमारे वो तो गया अभी हम तो हिंसा ही हिंसा कर रोत वाले हमारी गुरु जी दे तो ये जो अहिंसा है वो कूटनीति हो सकती है लेकिन वो कभी सिद्धांत नहीं होती है। पाकिस्तान आकर के न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने लगे तो हम थोड़ी बैठे रहेंगे बोलेंगे हम तो बेटा कोई बात नहीं मारो मारो कोई बात नहीं ऐसा नहीं होगा <laughs> सिटी जैसे एक सिटी तो तो तो तो तो तो तो से लेके एक स्टेट तक पूरा नहीं जादा भी डाल बन रहे हो तो पता नहीं और भी ज्यादा वाला एक साथ ज्यादा यूरेनियम ही जैसे फूटता है नहीं इसको के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना पर वो फिर आइटम नहीं से एक से एक से। है है इसमें डेट डेट रहती ना टाइम धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है परम आहवेशु मिथन दिघा सतो क्षत युद्धम परां मुखा यजेशु पशवो ब्रमन हन्य सततम् द्वज संस्कृता किल मंत्रे तेर्गम अवावन युद्ध में विरोधी ईर्षालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियो को मृत्यु के अन्तर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि मारे गए पशुओं को होती है तो पशुओं हो देखना होगा अलग अलग होगा कुछ अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा तो याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना किसी प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाता है जाते हैं तो थी जो थी जो थी। उसमें तो लिखा है कि पशुओं को यज्ञ में बलि मिलने लगाने वाला को और है कि जो मिलता, जो मिलता। ये मारे है यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोग मिला और ब्राह्मण तो तो यज्ञ में मरने वाले पशु भी भी भी स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग लोग लोग लोग जाते जाते होंगे, होंगे, ब्राह्मण इसको मिलता है। तो मनुष्य योनि में चार लाख प्रकार है उसमें से एक देवता योनि भी है स्वधर्म दो प्रकार का होता है जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य होते हैं और जब वो मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता तो इसके ऊपर हमने कई बार चर्चा की है स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं एक शरीर से संबंधित और एक आत्मा से संबंधित तो जब तक हम शरीर में है मुक्त नहीं है तब तक हमारा शरीर के संबंधी स्वधर्म है वर्णाश्रम धर्म कहते हैं में अपनी जो स्थिति है उसके अनुसार साथ साथ आत्मा का कर्तव्य तो है ही क्योंकि हम आत्मा तो है ही और जब हम मुक्त हो जाते हैं तो केवल आत्मा का कर्तव्य बाकी रह जाता है जो है शुद्ध भक्ति जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा तो क्षत्रियो के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है और वैश्य और शूद्रो के लिए तो कह रहे हैं जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियो के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है निसना? जब तक देहात्म बुद्धि है देहात्म बुद्धि मतलब हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर है क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियो उनके लिए तो हमेशा के लिए होगा ना नहीं बताया कर्म करते आगे लिखे ना चौथे बताया जाएगा नहीं वैश्व में वैश्य और शुद्र के लिए पूछ रहा हूँ प्रभुपात ने ब्राह्मण और क्षत्य के लिए बताया सबके लिए होता है ये समझना है वाक्य से ऐसा नहीं कि प्रभुपत ब्राह्मण और के शत्रिय लिखे दूसरा दो नहीं है जैसे रोटी खाई तो रोटी तो के तो साथ साथ सब सब्जी भी होती है दाल चावल जो भी आपने रोटी नहीं भी खाई दाल और चावल खाए तो भी रोटी खाई ही बोलना है आज तो एकादशी है स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है जिसका स्वस्थीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभ शुभारम्भ होता है वर्णाश्रम से नीचे तो मनुष्य भी नहीं कहे जा सकते मनुष्य कहलाना शुरू होता है जब कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है करना शुरू करता धर्म को पालन नहीं करते उनको द्विपाद पशु कहा जाता है दो पैरों वाले पशु एक होता है बंदर दूसरा होता है मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है तो इसलिए दो कर्तव्य है हमारे शरीर संबंधी जो है वर्णाश्रम धर्म में रहकर के जो हम अपना कर्तव्य है करते हैं वो और दूसरा आत्मा संबंधी जो कि भक्ति है सुमंगलाती उठना सुलमला करना हरिनाम करना गीता भागवतम कथा सुनना ये सब कीर्तन करना भक्तों का संकल्णा ये सब आत्मा से संबंधित कार्य है हमको दोनों कार्य करने हैं शरीर संबंधी और आत्मा संबंधी और जब शरीर समुक्त हो जाते हैं तब केवल आत्मा संबंधी कार्य रह जाएगा यदिया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार सुखी न क्षत्रिपाथ लभंत युद्ध अपने आप या भगवान की कृपा से या देव से दैव से भाग्य से यदिया च उपपन्नम उपपन्न मतलब जो प्राप्त होता है स्वर्ग द्वार जो स्वर्ग का द्वार अपावृतम खोलने वाला है अपावृतम आवृतम मतलब बंद करने वाला अपावृतम मतलब खोलने वाला स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला जो मार्ग है जो अपने आप जिसके पास आ रहा है युद्धम इद्रिशम, इस प्रकार का जो युद्ध है वो स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है और हे अर्जुन ये अपने आप आपके पास आ रहा है भगवान की कृपा से तो ऐसे क्षत्रिय जिनके पास स्वर्ग के द्वार खोलने वाला युद्ध अपने आप आता है ऐसे क्षत्रिय सुखी है सुखी नक्षत्रिया पार्थ है जिनको ऐसा मौका मिलता है ऐसे युद्ध का मौका मिलता है जो स्वर्ग के द्वार खोल देता है और अपने आप सामने से आ रहा है हे hey, पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते समझ तात्पर्य विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बन, बनना चाह रहा था किन्तु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थिर होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है पाराशर स्मृति ने व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है क्षत्रियो ही प्रजा रक्षन शस्त्र पाणी प्रदंड पर सैन्यदि क्षितिम धर्मेण पालयत क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक तो बताया न रक्षा करने के लिए हथियार उठाना है भक्षण करने के लिए नूसरा राजा ठीक से चला रहा है इसमें तो आपको उसको मारने की क्या जरूरत है हथियार उठाने की जरूरत है? था था। तो उसमें तो आप आप उस उसके राज्य थोड़े हथियार है, भी है। तो चुनौती देने जो जो धार्मिक नहीं होना चाहता है वही तो चुनौती स्वीकार नहीं करे एक धार्मिक राजा है अभी तो वो घोड़ा भेजता है तो वही देख, देखने के लिए भेजता है ये सब लोग धार्मिक है की नहीं है जो धार्मिक नहीं है वो लोग चुनौती देंगे ना देंगे तो उसको दबा करके कर तो, तो पकड़ लेता है ना फिर क्यों चुनौती क्यों देंगे तो धार्मिक में भी इतनी चाहिए ना की वो राजा को पूरा देखो, देखो चक्रवर्ती राजा है तो धार्मिक होतेमिक है तो चक्रवर्ती राजा और वो घोड़ा बेचता है तो धार्मिक राजा चुनौती देंगे <laughs> <नहीं>, तो, <आगरी laughs> तो उसके पीछे कोई विशेष कारण ना होगा ना उनके पास बहुत क्षितिम <laughs> धर्म न पाल है यदि सभी पक्षों पर विचार करें, तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वारा उसके लिए खुले हुए हैं जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा अर्जुन बोल रहे थे क्या लाभ है ऐसा युद्ध करने से तो भगवान कह रहे कि क्या नुकसान है ऐसा युद्ध करने से लाभ ही लाभ मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीवित रहोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे और तो कहाँ पे हतो वाप्राप वाप से स्वर्गम जीतवा भोक्ष सैतीस सैतीस नंबर तो अभी भगवान अब तक तो क्या बताए शरीर नहीं आत्मा हो उसके आधार पे बता रहे हैं भगवान बता रहे हैं कि तुम अपना स्वधर्म भी देखो पाप पुण्य भी देखो तो भी तुम्हें लाभ ही लाभ है चारों उंगलियां घी में पांचों उंगलियां घी में ऐसा बोलता है ना आजकल तो लोग घी मिलता ही नहीं है किसी का लाभ ही लाभ होता है ऐसा तो बोलते इसकी तो पांचों उंगलियां घी में घी नहीं? है? और कोई बोलता है पांचों उंगलियां घी में और सिर कड़ाई में इतना है तो भी सिर हैं। ऐसा बोलते है मजाक में। ठीक <laughs> <laughs> <फिर करें। laughs> है यहाँ तक रखेंगे आखिर कल आगे पढ़ेंगे उपाद की जाए श्रीमद भगवत गीता है पा बैठक स्टॉल बात माल